जी ने कहा है का सेवा धर्म धर्म समन्वय भाव और धर्म, शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा आदर्श रूप से संसार में जो केवल फला देने होगा इतना ही बस नहीं है इन सब को जीवन में सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष कर दिखाना होगा अर्थात हिंदुओं की आध्यात्मिकता बौद्धों की जीवों पर दया क्रिश्चियनों की कर्म तत्परता और इस्लाम का आपस में परस्पर भ्रातृभाव हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों द्वारा जीवन में प्रकाशित करना पड़ेगा इसीलिए हमें जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सार्वजनिक धर्म की प्रतिष्ठा करनी होगी 350 स्वामी जी ने कहा है हिंदू धर्म बौद्ध धर्म का जन्मदाता है बौद्ध धर्म ईसाई धर्म का तथा ईसाई धर्म है इस्लाम का जन्मदाता ये चारों धर्म भारत में परस्पर मिलकर वर्तमान युग में इन्हें एक होना ही पड़ेगा इसके लिए ही श्री ठाकुर का का आगमन हुआ। बूढ़ी के साथ नाती पोतियों झगड़ा साझा मिटाकर कर धराधाम पर शांति संस्थापना के लिए तीन सौ इक्यावन उपदेश तो बहुत से सुने हैं, पाए है उपदेश तो कितने ही जानते हो और दूसरे अनेकों को देते भी हो किंतु तुम्हारी बात सुनेगा कौन यदि तुम अंततः उनका कुछ अंश भी स्वयं करके न दिखा सको बातों में और कर्म में आकाश पाताल का प्रभेद है बहुत से उपदेश पढ़ने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ती मुक्ति मार्ग का एक उपदेश भी यदि अपने जीवन में प्रतिफलित कर सको तो तुम धन्य हो जाओगे जगत का भी कल्याण होगा और तुम माँ की कृपा से इस दुस्तर भवसागर के पार होकर आनंद धाम को प्रयाण करोगे